देवी भागवत पाँचवा स्कंध शुंभ का निधन व्यास जी कहते हैं इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने अपनी धीरता को बनाए रखा युद्ध करने के लिए कटबद्ध होकर सामने खड़ी हुई देवी से कहा देवी युद्ध करो प्रिय इस समय तुम्हारा यह परिश्रम बिल्कुल बेहतर है तुम बुद्ध से काम नहीं ले रही हो अरे स्त्रियों के लिए यह धर्म कभी शोभा नहीं देता स्त्रियों के नेत्र ही बाण है भौहें ही धनुष का काम देती हैं हाव भाव उनके शस्त्र हैं विद्वान पुरुष भी उनका उसका लक्ष्य बन जाता है अपने अंगों को चंदन आदि से सजाना ही उद्योग है मनोरथ ही रथ का काम करता है धीरे धीरे मधुर वचन बोलना ही मेरी धेरी ध्वनि है इसके सिवा अन्य कुछ नहीं स्त्रियाँ इसके अतिरिक्त अन्य अस्त्र हाथ में ले ले यह उनके लिए केवल विलंबना ही है प्रिय लज्जा ही तुम्हारा भूषण है दृष्टता कभी तुम्हें शोभा नहीं देती युद्ध की इच्छा करने वाली श्रेष्ठ नारी कर्कशा के सदृश दिखाई पड़ती हैं। धनुष खींचते समय स्त्री अपने स्तनों को छिपाने में कैसे सफलता पा सकती है कहाँ धीरे धीरे पृथ्वी पर पैर रखना और कहां गदा लेकर दौड़ना इस समय यह कालिका और दूसरी स्त्री चामुंडा ये ही तुम्हारी बुद्धिदात्री है बीच बीच में चंडिका भी तुम्हें उपाय बताया करती है रुखी बोली बोलने वाली शिवा तुम्हारी सुसुषा में रहती है संपूर्ण प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है तुम ना बजा कर शंख ध्वनि कर रही हो ये सभी कर्म तुम्हारे रूप और यौवन के विरुद्ध है ब्राह्मणी यदि तुम्हें युद्ध ही अभीष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो जिसके लंबे ओठ हो नखों में कुरूपता भरी हो शरीर की कांति धूमिल हो भयानक मुख हो बड़ी बड़ी ट्रांगे हों दाँत कुरूप हो और बिल्ली की आँखों के समान पिंगल वर्ण की भयानक आँखें हों ऐसा वेश बनाकर युद्ध में तुम स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ साथ ही तुम्हारे मुख से वचन भी कठोर निकलने चाहिए तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा सुंदरता में रति की तुलना करने वाली मृगलोचने तुम जैसी सुंदरी स्त्री को सामने देख कर, युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है व्यास जी कहते हैं जन्मेजय शुंभ काम से व्याकुल होकर यू बक रहा था उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी देवी ने कहा अरे मूर्ख काम के बाढ़ से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहा है मूढ़ तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ ये दोनों देवियाँ सम्रांगण में तेरे साँस लड़ने के लिए पूर्ण समर्थ हैं तू अपनी इच्छा के अनुसार इन पर प्रहार कर मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने मधुर स्वर में कालिका से कहा कालिके तुम के साथ लड़ने की अभिलाषा वाले इस दैत्य को युद्ध में मार डालो याद जी कहते हैं कालिका स्वयं काल रूपनी है काल की प्रेरणा से ही उनका पधारणा होता है जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर लट गई अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया संपूर्ण देवता महात्मा और मुनि यह घटना देख रहे थे दैत्य राजभ पर, राज पर बारंबार गधा का प्रहार करने लगी दानों का सुवर्ण में चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया चंडी ने रथ खींचने वाले गधहे और सारथी के भी उसी क्षण प्राण हर लिए अब क्रोध में भरा हुआ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा उसके मुख पर प्रसन्नता की झलक रही थी उसने भगवती का की छाती पर गदा चलाई देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली उसने शुंभ की बाई भुजा को जो चंदन से चर्चित एवं आयुध युक्त थी शरीर से अलग कर दिया रथ टूट गया था बाई भुजा कट गई थी और रुधिर से सर्वांग भींच चुका था इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली